श्रीमद भागवत गीता त्रयोदश अध्याय सत्ताईसवें श्लोक तक विचार हो गया है जिसमें कहा था समम सर्वेश भूतेशु तिष्ट परमेश्वरम विनश्यतु अभिनश्यतम यश्यति सपश्यति कहा था सारे चराचर जगत में समान रूप से है परमात्मा विषम नहीं है सर्वत्र है समान रुप है भूत कैसे विषम है विनश्यत्सु भूतेशु विलास है भूतों का विनाश है अविनाशी संतम का है परमात्मा को उस आत्मा अविनाशी आत्मा सर्वत्र समान है सारे भूतों में है विनाशी भूतों में आत्मा है ऐसा जो देखता है वही ऐसा जो जानता है वही जानता है कहा हुआ है ऐसा समझता हो जो व्यक्ति माने शास्त्र आचार्य के प्रसाद, शास्त्र से गुरुपुर से सुना समझा समझने के बाद ऐसा जो समय की उपलब्धि करके बैठा हुआ है चरातर जगत में एक ही आत्मा व्याप्त है और अविनाशी है शरीर विनाशी है विनाशियों में अविनाशी बैठा हुआ है उसको निकाल रहा है शरीर से पृथक करना विचार से ऐसे जो समझता हो समझदार है कहा यह पश्चिथी पश्चिथी तो संग्रह आ गई थी भाषा में सारा सभी तो देखते ही है अंधा तो कोई है ही नहीं तो फिर यह पश्चिदी सब विशेषण क्यों दिया जो देखता है वही देखता है क्या मतलब हुआ तो कहते हैं भाई देखते तो सब हैं किंतु उल्टा देखते हैं चंद्रमा एक है किंतु एक सौ रोग लग गए आंख में चक्षु का रोग उसको अनेक दिखता है वो एक को अनेक देख रहा है एक रोग है ठीक इस प्रकार को अविद्या रूपी रोग लगा हुआ है परमात्मा एक है अनेक देख रहे भिन्न भिन्न भिन मानते भिन प्रत्येक शरीर आत्मा भिन्न आई के शास्त्र पड़े हुए ऐसे मान रहे हैं है नहीं वैश्षिक आत्मभेद मानते सांख्य भी आत्मभेद मानने वाला है सारे आत्मभेद मानते हैं वास्तव में आत्मा विभेद नहीं है ये तो उपाधि के कारण से भेद दिख रहा है उपाधिक भेद दिख दिखता है वास्तविक भेद है नहीं जैसे चंद्रमा एक होने पर भी जल में जितने पात्र जितने पात्र में जल भरते उतने चंद्रमा दिखता है किंतु तो वास्तविक एक है चंद्रमा ठीक इसी प्रकार है ये समझाया आगे फल के बताते हैं जिस प्रकार आत्मा को समझता हो संपूर्ण विनाशी में अविनाशी तत्व तो है ऐसा जो समझता हो उसके फल है संसार से मोक्ष होना आगे जन्म जन्माभाव फल है संसार से मोक्ष होना आगे जन्म जन्माभाव जन्म का अभाव होना भविष्य में ये फल है ये बताना है। चाहते हैं ठीक है कहते हैं प्रकृत समय ज्ञान न किमित अपेक्षाया हम तत्फलोक्त तस्य स्तुत्या तद हेतु पुरुषम प्रवर्तुम श्लोकांतर विद्या है, तो है। प्रकट या सम्यक ज्ञान का प्रकट आएगा यह पश्य सब पश्यति आया हुआ है जो ऐसा देखता है विनाशी भूता में अविनाशी आत्मा को देखता है समान देखता है आत्मा में कोई छोटा बड़ापन आदि नहीं ऐसा जो देखता, देखता है वही देखता कहा यही सम्यक दर्शन प्रकृत सम्यक ज्ञान प्रकृति सम्यक ज्ञान का यथार्थ ज्ञान का है आत्मदर्शन है अपेक्षा क्या लेना इस ज्ञान से क्या मिलेगा फल क्या मिलेगा प्रयोजन कैसे तो होगा श्रोताओं के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है प्रकृति ज्ञान जो श्लोक में कहा हुआ है जो ज्ञान है इसके द्वारा किमित क्या मिलना है उसे ज्ञान हुआ तो क्या मिलेगा यदि अपेक्षा है इसे जिज्ञासा होने पर तत्फल होते उस ज्ञान का फल समय दर्शन का फल कथन के द्वारा फल का कर कथन करते हुए शय स्त्य उसे ज्ञान की प्रशंसा करते हुए स्थिति के द्वारा तद हेतु पुरुषम प्रवृत्त उस ज्ञान के हेतु में पुरुष को लगाना है ज्ञान का कारण साधन में लगाना है अवश्य वह साधन करना चाहिए जैसे ज्ञान होगा तो ऐसी स्थिति होगी जन्म का अभाव होगा तो जन्म होने पर दुख है जन्म ही दुख का कारण है तो दुख का अभाव करना सभी चाहते हैं प्राणी मात्र की इच्छा होती है एक ही। सुखम में मा, मा, भूत दुखम मां भूत ऐसी होती है मुझे सुख मिले दुख कभी ना मिले हर प्राणी की आशा होती है इच्छा होती है तो उस दुख का अभाव करना हो परमान्त की प्राप्ति अत्यंत दुख की निवृत्ति करना हो तो इस प्रकार जानना चाहिए उस तो जानने का साधन क्या होगा प्रश्न उठेगा ज्ञान होने पर जन्माभाव होगा फल मिलेगा ज्ञान कैसे हो होगा तो साधन को बतलाना है यही कहना है एक कहा प्रकृति समय ज्ञान है कि प्रकरण ज्ञान का चला तो इस ज्ञान से क्या क्या मिलेगा हमें तो प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवृत्ति प्रयोजन पहले दिखता है तभी प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की वहां जाने पर ये मिलेगा तो हमें ज्ञान अर्जन करेंगे बड़े कष्ट से तो हमें क्या लाभ होगा यह प्रश्न उठेगा तो अपेक्षा तदफलोक वो ज्ञान का फल का कथन करेंगे इस श्लोक में ज्ञान का, का फल पुनर्जन्माव यही बोल रहा है ज्ञान का फल कथन के द्वारा तस्वीर उसी ज्ञान की स्थिति के माध्यम से प्रशंसा के माध्यम से तद तो पुरुषम प्रवृत्त तद हेतु ज्ञान ज्ञान के जो हेतु है कारण साधन उसमें इस मनुष्य को प्रवृत्ति कराने के लिए श्लोकांतरम आगे का श्लोक है ये कहना है यथोक्त इत्यादि यथोक्त समय दर्शन संव्य दर्शन से फलवचन स्तुति कर्तव्य आरभ्य कहते हैं जो पूर्वोक्त जो ज्ञान के विषय में है ये यथोक्त ऐसा देखता हुआ अपने यथोक्त समय दर्शन पूर्व कहा पश्चिद सपिधि बोला हुआ है उसका फलवचन फल का कथन के माध्यम से फल के जन्माभाव फल होगा क्या होगा पुनर्जन्माभाव स्तुति कर्तव्य उस ज्ञान की स्तुति करनी चाहिए और कर्तव्य स्तुति प्रशंसा ज्ञान में प्रशंसा हो तो ज्ञान के में लग जाएगा सभी के मन में अभिरुचि पैदा होगी अरे वो ज्ञान हमें भी अर्जन करना चाहिए क्योंकि जन्म अभाव होगा भविष्य में दुख की निवृत्ति होगी अत्यंत तो दुख की निवृत्ति होगी यही कारण है ये श्लोक आरंभ इस प्रकार आज्ञा का श्लोक आरंभ करते हैं कहा हुआ है सर्वत्र सर्वत्र ततो ततो याति िनात्मना माने स्मात्णा ही सर्वत्र ईश्वरम समं पश्यन् सर्वत्र समान भाव से अवस्थित है परमात्मा विषमता परमात्मा नहीं है भूतों में विषमता है शरीरादि में विषमता है प्रकृति में विषमता है आत्मा में विषमता नहीं है सर्वत्र सभी में आचर जगत में समवस्थितम ईश्वरम समम पश्य सब में अवस्थित है परमेश्वर उनको समान पश्चन समान भाव से देखता हुआ सर्वत्र समान है कुत्ते में अलग मनुष्य में अलग गायु में अलग पशु में ऐसा नहीं है सर्वत्र समदर्शन करता है व्यक्ति ज्ञान में पहुंचा हुआ है शरीर दृष्टि से विषम है आत्मा दृष्टि से साम है सब वहां भेद नहीं होता विषमता तो शरीर के कारण है तो ये कहा सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समम पश्यम सर्वत्र व्यवस्थित समय प्रकार से फीत है परमात्मा कहीं उनका अभाव नहीं है तो चराचर में ऐसे परमात्मा का समम समान रूप से देखता हुआ व्यक्ति जो तो उसमें समान रूप से परमात्मा को देखता है सर्वत्र समान है छोटा बड़ा व्यक्ति के कारण से छोटे बड़े लग रहे हैं शरीर के कारण आत्मा में छोटे बड़े नहीं है सर्वत्र समान है चाहे वो तामस यो हो चाहे राजस्व यो हो चाहे सात्यु क्यों हो कोई भी कारण हो कैसे भी बने हो चाहे तामस शरीर हो चाहे राजस शरीर हो चाहे सात्विक शरीर हो सब में सर्वत्र समान है परमेश्वर ऐसा जो समझता हो समान सम, देखता हुआ मान जानता हुआ ये सत्यंत है पश्चिम जानता हुआ आत्मा आत्मान नौ ही नस्थिगत है उसके पास ऐसा जानेगा तो अपने द्वारा अपने का नाश नहीं करता आत्मना आत्मानम स्वयं के द्वारा स्वयं का नाश नहीं करता अपने उन्नति करेगा अवनति नहीं करेगा ऐसा जानने पर उन्नति के अवजन में अभाव कर जाएगा फल होगा आत्मा आत्मान स्वयं के द्वारा स्वयं का न ही नष्ट वो नाश नहीं करता अपने को तथो ही तो आदि परामगति जब स्थिति में पहुंचता है सर्वत्र सम्यक प्रकार से अवस्थित जो परमात्मा है उनको समान रूप से देखता हुआ सभी चराचर जगत में परमात्मा एक ही है आत्मा में भेद नहीं है ऐसा जो जानता हो उस स्थिति में क्या होता है फल मिलेगा न ही नस्ती आत्मनात्मानंद अब पुनर्जन्म नहीं कराएगा अपने को यही है अपना अवनति नहीं कराएगा संसार में नहीं लाएगा दोबारा अपने आप को अपने अपनाश नहीं करेगा तब तत्व याति परम फिर परम गति जो आत्मभाव को प्राप्त होता है वो कहीं वे मोक्ष प्राप्त करता है मैंने जन्माभाव यह फल है आत्मज्ञान का फल जन्माभाव तो साधन क्या है समान भाव से देखने का अभ्यास करे साधन है साधन यही है सर्वत्र आत्मा एक है भेद नहीं है भेद बुद्धि समाप्त करना भेद शरीर को लेकर के भेद है भेद नहीं है घट छोटे बड़े होते हैं तो घट व भे आपस में भेद है छोटे बड़ा पना है छोटा बड़ा पना है किंतु वहां आकाश में भेद नहीं है आकाश एक ही आकाश है ठीक इस प्रकार ऐसा समझ रहा है ऐसा समझ आई ज्ञान के साधन ही होते हैं ऐसा होने पर ज्ञान होगा ज्ञान होने पर नहीं, नहीं आत्मा न आत्मा अपने आप को अपने से हनन नहीं करेगा तब अभी तक तो हनन करता रहा अनात्मा में आत्मबुद्धि करके आत्मा को तिरस्कार कर दिया जो आत्मा को ढक रखा है जिसने उसमें आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ है वैज्ञानिक महिमा से आत्मा तिरस्कृत हो होता हुआ आत्मा उपलब्ध नहीं है स्थिति ऐसी है जब यह पर्दा हट जाएगा त्मभाव तो तब दर्शन होगा फल जन्म का भाव ये कहना है पास में समम पश्यन कहा माना उपलब्ध मान पश्चिम मान उपलब्धि करता हुआ समान रूप से सर्वत्र सभी शरीरों में आत्मा की उपलब्धि करता हुआ जड़ चेतन में ये कहना है उपलब्धि करता हुआ सत्यंत है पश्चिम दृष्ट धातु का समम पश्चिम मान उपलब्ध मान ही मानी कारणात् यही साधन है सर्वत्र आत्मा को समान रूप से देखता होगा साधक सर्व सर्वत्र सर्वधर्म सभी भूतों में चराचर भूतों में आत्मा समान रूप से ऐसा जानने वाला समझने वाला व्यक्ति जो है सम्भवस्थ किसको जानता हो समवस्थ तुम इस स्वरम का सम्यक प्रकार से अवस्थित है सारे भूतों में आत्मा अवस्थित है आत्मा न होता कोई भूत की सिद्धि नहीं होती कल्पित है भूत अधिष्ठान बिना कल्पित पदार्थों की सिद्धि नहीं होती भूत है वहां यहां भूत है तो आत्मा जरूर है वह सर्प है तो रज्जु जरूर है कल्पना काल में घट है तो वृत्ति का जरूर है घट कल्पना है वृत्ति का सत्य है ऐसा समझ रहा है किंतु होता हुआ छिपाया हुआ इसने अज्ञानी ने क्या किया शरीर को आत्मबुद्धि करके आत्मा को छिपा रखा है आत्मा का तिरस्कार कर रखा है इसने वह आत्मा को हनन करने वाला माना जाए क्यों जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ेगा वो तो इस प्रकार जो जानने वाला वही नहीं नस्ती आत्मात्मान होता है कहा तो सभी भूतों में समान आत्मा को दर्शन करता हुआ समवस्थित तुल्यता या अवस्थित समान तुल्य बराबर रूप से रहते हैं आत्मा रहता है कोई कम ज्यादा नहीं किसी जरूर में ज्यादा हो किसी में कम हो ऐसा नहीं आत्मा तुल्यता या अवस्थित में कहा समवस्थित्व किसको कौन जानता है समान रूप से ईश्वरम कहा ईश्वरम कहा माने अतीत अनंतर श्लोक श्लोक तो का लक्षण ईश्वर में पूर्व श्लोक में कहा हुआ जो ईश्वर है समूह सर्वेशभूत है शुतिष्ठंत परमेश्वरम अतीत माने पूर्व कहा जो अनंतर माने अभी अभी यह श्लोक से पूर्व में है अभी अभी कैसे श्लोक में कहा हुआ ईश्वर का स्वरूप बताया वहां समम सर्वेशभूत है शुतिष्ठंत परमेश्वरम विनशतु अभिन ईश्वर का स्वरूप बताया हुआ है उस ईश्वर को सर्वत्र जानता हुआ परमात्मा सर्वत्र है ऐसा विश्वास के साथ जानता हुआ समम पश्चिम समान रूप देखता हुआ ईश्वर को मैंने उपलब्ध करता हुआ तो सुनिचाय स्वभाग्य चाहे पंडिता समदर्शिना पंचमाध्याय गाय था विद्या विजय संबंध ब्राह्मण कव्यस्ते हैं मैंने सदगुण विशिष्ट को दिखाया और कवि रजगुण विशिष्ट दिखाया और शून्य चयभाग्य से तमोगुण विशिष्ट शरीर को दिखाया शरीर में भेदिक गुणों के भेद से क्यों आत्मा निर्गुण है वहां गुणों का भेद होना संभव नहीं है समान है सर्वत्र कहना है समान प्रश्न किम किस को देखता है समान रूप से देखता हुआ समम प्रसन्न देखता हुआ समान रूप से जानता हुआ तो किसको प्रश्न किम किमें किसको नपुस में किम शब्द है किम किसको किम ना ही नस्ती हिंसा न करो दी क्यों क्या होगा आत्मा को समान रूप से जानने से प्रश्न उठा तो कहते हैं हिंसा नहीं करता अपना नाश नहीं करता वो अधोगति को नहीं ले जाता पुनर्जन्म के कारण नहीं बनता क्योंकि ष्टाध्याय बोल के आए थे उदरेत आत्मात्मान न आत्मान अपसादे आत्मा ही वही आत्मा बंधु आत्मा ही रिपुर आत्मा ऐसा बोला था अपना उद्धार स्वयं को करना है मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष स्वयं करना प्राप्त उपलब्ध करना है उदरेत आत्मनाथ आत्मा स्वयं के द्वारा स्वयं उद्धार करना है अन्य से नहीं होगा ये स्वयं को करना पड़ेगा न आत्मा अपसाद अपने अधोगति को न ले जाए आगे जन्म मर्म के चक्कर में रह जाए आत्माव ही आत्मानुभ भा ही मारे यस्मात। आत्मा आत्मानुभ अपना बंधु स्वयं है वो और आत्मा शत्रु भी स्वयं है यदि शास्त्रीय ढंग से चलेगा जैसा कहा चलेगा अपना बंधु हो जाता वो और शास्त्रीय ढंग से नहीं मनमाना चलेगा शत्रु हो जाएगा स्वयं का वो अधोगति का कारण बन जाएगा यह साष्ट अध्याय बोल के आए थे वैसे यहां भी है हस्ती का हिंसा नहीं करता इसी हिंसा हम रहा हिंसा करने अर्थ में हिंसा नहीं करता हिंसा न करो तो वही अर्थ नहीं करता हिंसा नहीं करता किस किसके कौन हिंसा नहीं करे आत्मना स्वे नहीं व स्वयं के द्वारा स्वयं का हिंसा नहीं करता कहना है आत्मा ना बोला है आत्मना मैंने स्वे अपने आप के द्वारा स्वयं आत्मानम अपने आत्मा को स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं को हिंसा नहीं कर देगा ततः जो हिंसा नहीं करेगा क्या ततः तद अहिंसनाथ उस आत्मा की हिंसा न करने से तस्य आत्मा न उस आत्मा की हिंसा न करने से जाति या, प्राप्त करता है पराम प्रकटाम गति मोक्षाक्षम कहा जिसको मोक्ष कहा गया गति है ना स्थान है वो प्राप्त करता है अपनी हिंसा यदि नहीं करेगा तो यदि शरीर आदि बुद्धि करके बैठे तो आत्मा का कर दिया उसने तिरस्कार कर दिया होता हुआ आत्मा को छिपा दिया जो नहीं है उसको सामने लाके मैं मनुष्य होकर के बैठा हुआ है यही हिंसा है जो वस्तु है उसको अपराध कर देना और जो नहीं है उसको आरोप करना यही हिंसा है पुरुपक्षिक शंका होती है नानो नैव कशित प्राणी स्वयं स्वम आत्मा नीनस्थि कथम उचित है अपराप्त तो मीनस्थी थी नहीं आज कोई भी प्राणी होगा स्वयं स्वयं के द्वारा नाश नहीं करता स्वयं का नाम स्वयं से नहीं करे स्वयं तो का उसका अपने को हिंसा करेगा कोई भी नहीं करता पर दूसरे के तो हिंसा कर जाता है स्वयं की हिंसा स्वयं नहीं करता तो यह कैसे अप्राप्त को कह दिया यह अप्राप्त है हिंसा प्राप्त नहीं है न इन्हेंत्म कैसे बोल दिया स्वयं के द्वारा स्वयं का हिंसा नहीं कर अप्राप्त का निषेध होता ही नहीं प्राप्ति का निषेध होगा ना जो प्राप्त है उसका निषेध किया जाता है अप्राप्त के निषेध ये कैसे ऐसा प्राप्ति की दिशा नहीं नस्ती आत्मनात्मान आत्मा की हिंसा प्राप्त ही नहीं क्यों स्वयं स्वयं के द्वारा कभी हिंसा करता नहीं है अपने हिंसा तो कोई भी नहीं करेगा तो फिर नहीं नस्ती आत्मनात्मानम तत्व तो परमोदी क्यों कहा ये ये प्रश्न है नू नैब कश्चित प्राणी स्वयं स्वात् आत्मान महीन कोई भी प्राणी हो प्राणी मात्र कोई भी स्वयं के द्वारा स्वयं का रास्ता नहीं करता कथम उच्चते अप्राप्तम अप्राप्त क्यों कहा स्वयं के द्वारा नाश नहीं होता किंतु प्राप्त तो है तो ही हाँ नहीं स्वयं के द्वारा स्वयं नाश होना प्राप्त होता तो वो व्यक्ति हिंसा नहीं करता बोला जाता तो प्राप्त है ही नहीं स्वयं का नाश कोई भी नहीं करता न ही नस्ती थी न ही नस्ती शब्द क्यों दिया यहां न ही नस्ती क्यों कहा स्वयं का स्वयं की हिंसा तो कोई भी नहीं करेगा ये प्रश्न उठता है जैसे दृष्टांत जरा पूर्व यथा तैतृय तो संहिता में आए गए न पृथ्व्याम अग्निश्चेतव्यों ना अंतरिक्ष आया अग्नि का चयन पृथ्वी में नहीं करना चाहिए या प्राप्त है पृथ्वी में अग्नि का चयन होता है उसका निषेध कर दिया मैं कोई काल विशेष की बात है किसी समय में कुछ ग्रहण आदि होगा जो भी होगा कोई काल विशेष आने पर पृथ्वी में अग्नि का चयन उस दिन नहीं करना चाहिए ऐसा शब्द है या तो प्राप्त है पृथ्वी में अग्नि चयन था उसको प्राप्त है प्राप्ति के निषेध होता है उस दिन नहीं करना कोई काल विशेष समय विशेष है विशेष हो गया किन्तु ना अंतरिक्ष अग्निश्चेत भी है अंतरिक्ष में भी स्वर्ग हो चाहे अंतरिक्ष हो वहां भी अग्नि चयन प्राप्त है क्या आकाश में कोई अग्नि का चयन कर सकता है अप्राप्त का नहीं चाहिए जैसे वो वाक्य आता है स्वर्ग भी अग्नि का चयन होना संभव नहीं अंतरिक्ष से स्वर्ग भी लिया जा सकता है प्राप्त नहीं तो अप्राप्त जैसे वो अप्राप्त है वहां वहां प्राप्त अप्राप्त दोनों बातों को बताया न पृथ्वी करके तो प्राप्त था अग्निचयन होता पृथ्वी में स्थापन कर, करते हैं होता है अपना आदि करते हैं वह प्राप्त का निषेध कर दिया कुछ विशेष दिन है जिस दिन को काल को लेकर के बोल दिया उसे नहीं करना चाहिए पृथ्वी में अग्नि चेतन चयन नहीं करना चाहिए आ, ना अंतरिक्ष बोल दिया अंतरिक्ष में भी नहीं करना बोला अंतरिक्ष में प्राप्त ही नहीं क्या निषेध करना कोई अग्नि आधान थोड़ी होता अंतरिक्ष में पृथ्वी में होता वहां तो निषेध ठीक है काल विषेद को लेकर के निषेध कर दिया जैसे श्राद्ध आदि का दिन होगा उस दिन अग्निगैन नहीं करते हवन आदि नहीं करते होगा वो किंतु अंतरिक्ष में करना संभव नहीं क्यों नहीं निषेध जैसा वो अप्राप्त निषेध है अंतरिक्ष शब्द के द्वारा कहा उसी प्रकार यहां भी आत्मा की हिंसा अप्राप्त की निषेध तो अप्राप्त निषेध ठीक नहीं पूर्वादी बोलता है आत्मा की हिंसा तो कोई भी नहीं करता अपने स्वयं के रास कौन करेगा ये दृष्टांत दिया पूर्वादी ने श्रुति ला करके आज इस प्रकार न पृथ्व्या अग्निश्चित न अंतरिक्षे ऐसा कहा हुआ है में इत्यादि इत्यादि में वो अप्राप्त की स्थिति में मानी अग्निचैन के निषेध व्यर्थ है जैसे वहां व्यर्थ है वैसे यहां भी नई हाँ, न्यर्थ है अपने हिंसा कोई करता नहीं तो निषेध क्यों करना प्राप्त होने पर तो निषेध किया जाए ये शंका पूर्व की आ गई तो सिद्धांत बोलता ही सदोष है ये कोई दोष नहीं है भाई होता हुआ आत्मा को नहीं है करके मान बैठा है जो न होने वाले शरीर को है करके मान बैठा यही तिरस्कार है आत्मा की हिंसा यही है नहीं सदोष सिद्धांत बोलते कोई दोष नहीं है अप्राप्त की निषेध नहीं है प्राप्त की निषेध है कैसे अज्ञानाम जो अज्ञानी जन है सष्ट अज्ञानाम जो अज्ञानी है उनका आत्म तिरस्करण आत्मा अज्ञानी लोग आत्मा का तिरस्कार कर देते हैं उसकी मान्यता नहीं देते आत्मा के विषय में जानते नहीं आत्मा का तिरस्कार हो रखा है सर्वो ही अज्ञो जितने भी अज्ञानी हैं सर्वो ही अज्ञ ही बने इसमें सर्वो अज्ञान जितने भी अज्ञानी हैं किसका है अपना अज्ञान है जिनमें स्वयं का ज्ञान है अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अपरोक्षात आत्मानम अत्यंत प्रसिद्ध आत्मा यद साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म जिसके लिए कोई साधन के बिना ही अपरोक्ष होता है बुद्धि को अप्रोक, अप्रोक्ष करने का हमारी आवश्यकता हम हों तो बुद्धि का ज्ञान हो होगा बुद्धि है करके हम जानते हैं कि तो अपने लिए कोई दूसरा प्रमाणित नहीं करना पड़ता मैंने मेरे होने पर बुद्धि सिद्ध होती है बुद्धि विशिष्ट होने पर मन की सिद्धि होती है किंतु मेरे स्वयं के लिए मैं मैं स्वयं प्रमाण हूं कौन स्वयं प्रमाण साक्षात अप्रोक्ष होता है अन्य तो परंपरा से अप्रोक्ष होते हैं विशेषता को अप्रोक्ष मानते हैं मानी आत्मा के संपर्क से बुद्धि अपरोक्ष होना और बुद्धि विशिष्ट होने पर आत्मा बुद्धि विशिष्ट होकर मन के अपरो होना मनोविशिष्ट बनेगा जा आत्मा बुद्धि के प्रकार से तो इंद्रिय में अपरोक्षता आनी है उसके बाद विषय में अपरोक्षता वो तो परंपरा से है यदि साक्षात अप्रक्षात ब्रह्म विरता बोल के आए जो साक्षात अपरोक्ष होता किसी के बिना उसको आत्मा कहा जाता ब्रह्म कहा जाता है कहा सर्वो अज्ञों अत्यंतम प्रसिद्धम आत्मानम है अत्यंत प्रसिद्ध जो आत्मा है अज्ञानी जितने भी हैं क्या करते हैं साक्षात अपरोक्षात आत्मानम साक्षात अपक्ष होता जो आत्मा अपरा स्वरूप आत्मानम तिरस्कृत तिरस्कार कर देते हैं तिरस्कार कर देते हैं माने शरीर से मर देते हैं शरीर भाव में आ जाते हैं सारे सर्वत्र शरीर में है उसको नहीं देखते आत्मा को सर्वत्र समवस्थित पूर्व बोला किंतु उस समवस्थित आत्मा को नहीं देखते शरीर को देख रहे हैं खुशी में लेकर चल रहे हैं जाति भेद अमुख भेद पर्व भेद न जाने कितने भेद लिंग भेद त्रिपुरुष भेद बाल्यादि भेद किसका है शरीर का धर्म है सारे आत्मा में आरोप करके बैठे हैं आत्मा के स्वरूप को नहीं जानना यही है प्रसिद्ध हम साक्षात अप्रक्षात आत्मा अनुमसि है साक्षात्वक्ष होने वाला जो आत्मा है होता है जो आत्मा किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं अपने लिए प्रमाणित करने के लिए अन्य वस्तु के प्रमाणित करने के प्रमाण की आवश्यकता होगी बुद्धि है क्या प्रमाण मैं प्रमाण हूं मैं समझ रहा हूं बुद्धि है करके किंतु तो अपने लिए कोई काम नहीं कर सकता, स्वयं प्रमाण है उस साक्षात अपरोक्ष जो आत्मा है उसको तिरस्कार करके सभी अज्ञानी लोग क्या करते हैं अनात्मान में आत्मत्व परिग्रह, जो अनात्मा शरीरादि है उनमें आत्मरूप से ग्रहण करके तम और उत्तम जाने के बाद भी धर्माधर्म का आरोप करेंगे फिर यह शरीर में धर्मात्मा पापात्मा इत्यादि आरोप तम अभी वो शरीर जो पर ग्रहण किया है इन्होंने अज्ञानियों ने तम अपनी तम शरीर हम जो उसको भी धर्मा धर्माधर्म फिर फिर शरीर विशिष्ट मान लेते हैं आत्मा को तो उस आत्मा को धर्मा धर्माधर्म विशिष्ट बना देते हैं शरीर का धर्म ला कर क्या करते हैं पहले शरीर में तादाद तो कर देते हैं मैं यही हूं उसके बाद शरीर का धर्मा। धर्म धर्माधर्म करने वाला कौन शरीर आत्मा ने जो यज्ञादि क्रिया कौन करेगा शरीर करेगा तो वो जो धर्म धर्म का भी उस फिर आरोप करेंगे धर्म के अध्यास के बाद में धर्मी धर्मिक के अध्यास के बाद धर्म का अध्यास मैं धर्मात्मा हूं पापात्मा हूं यह सब लाते हैं बाद में शरीर का साथ ताजात्मा करेंगे ज्ञानी लोग उपातम आत्मा नाम जो पहले ग्रहण किया हुआ आत्मा था उसका कौन शरीर रूपी आत्मा कौन सा आत्मा जो ग्रहण किया था जिसको स्वीकार किया था वर्तमान वर्तमान शरीर में उसको हत्वा नाश करके धर्माधर्म के कारण सा नाश करेंगे फिर धर्माधर्म दर्ब भोगने के लिए पर में जाएंगे चलेंगे ऐसा तम भी धर्माधर्म करो आत्मा को उपातम आत्मान धर्माधर्म से जो गृह प्राप्त आत्मा है वर्तमान तो आत्मा, आत्मा, आत्मा ना शरीरों का अज्ञानी होगा आत्मा शरीर मानते हो आत्मा से तो हतवा तो आत्मा अन्यम आत्मान उपाध्य दूसरे आत्मा को ग्रहण करते कौन आत्मा शरीर रूपी आत्मा धर्माधर्व दर्ब के कारण शरीर होना है आगे उस शरीर रूपी आत्मा को फिर हम हम करने लग जाते हैं उसी आत्मा रूप से मानने लग जाते हैं तो और प्राप्त शरीर होगा भविष्य में उसको आत्मा रूप से समझते हैं अज्ञानी लोग नवम नया आत्मा आ गया वे कौन सा आत्मा नया शरीर आ गया नवम आत्मा नम नया आत्मा को मानते पुराने आत्मा को छोड़ दिया आयु पूरी होगी समाप्त हो गया वही आत्मा था उनकी अज्ञानी होगा शरीर आयु पूरी और त्याग दिया उसको त्यागने बाद नया आत्मा को ले लेते हैं फिर दूसरे शरीर ग्रहण करते हैं अज्ञानी उसको आत्मा मान के बैठते हैं तमच एवं और मैंने तो, उसको भी जो नया प्राप्त हुआ था वो भी किसके कारण धर्माधर्म का कारण हुआ है वो शरीर वो आयु पूरा होगा समाप्त हो, तो हो जाएगा आयु पूरी होने के बाद तमच एवं होता तो इस प्रकार पहले वाला को जैसे मारा नाश कर दिया आत्मा मतलब शरीर को धर्माधर्म होगा फल भोग करके ठीक इस प्रकार उसको भी हनन करके जो नया प्राप्त हुआ था अन्यम एवं अन्यम अन्य शरीर ग्रहण करेगा वो अन्य आत्मा प्राप्त करेगा कौन अज्ञानी जिसमें आत्मबुद्धि शरीर में है तम एवं तम भी फिर जो नया प्राप्त तो हुआ अभी तीसरी काल तीसरे में उसको भी मार करके आयु कूरी हो नष्ट हो जाएगा धर्माधर्म के द्वारा -दर्ब प्राप्त है धर्माधर्म -दर्ब का फल पूरा हो जाएगा वो शरीर नष्ट हो जाएगा उसको आत्मा मानकर बैठे थे उसको भी मारकर आयु कूरी हो नष्ट हो गया शरीर तम अन्यम फिर अन्य आत्मा को प्राप्त होता है अन्य आत्मा कौन चतुर्थ आत्मा प्राप्त होगा इस तरह से चलता रहेगा उसका जीवन सारा संसार में व्यतीत होता रहेगा वैज्ञानिक स्थिति ऐसी है शरीर को आत्मा भाव से मानता है स्थिति है आत्माभाव से मानते धर्मा धर्म करेगा धर्मा धर्म धर्माधर्म से आगे फल भोगने के लिए शरीर लेगा वह शरीर का नाश होगा फिर दूसरा शरीर धर्माधर्म फिर लेगा चलता रहेगा एका गढ़ी के य चलता रहेगा जन्म जन्मवर के चक्र से छूटने वाला नहीं वो यही होगा आत्मानुवात्व एवं उपातम उपातम आत्मान जो पहले पहले ग्रहण किया था जैसे आत्मा को शरीर को शरीर को आत्मा मान बैठे हैं लोग हंति इति आत्मा उनको नाश कर देते हैं शरीर को आत्मा मानने वाले शरीर का नाश कर रहे हैं इसलिए हंति इथि आत्मा माने आत्मा को हनन कर देते हैं लोग इसलिए उसको क्या मानते हैं आत्महा आत्मघाती अज्ञानी आत्मघाती है सर्वो अज्ञान जितने भी अज्ञानी है वो आत्मघाती है ऐसा आया है सदस्य में महाभारत में आया है धृतराठ को सदस्व जाति ऋषि समझाते हैं यो अन्यथा सन्तमात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेना पापम चौरेड़ जो व्यक्ति यो अन्यथा सन्तमात्मा आत्मा, आत्मा कुछ और प्रकार का है ऐसा अविक्रिया है निर्गुण है निष्क्रिय है निरवैव है इत्यादि आत्मा का स्वरूप है जो अन्यथा अन्य प्रकार का होता हुआ आत्मा को आत्मा का स्वरूप कुछ अन्य प्रकार है जो अन्यथा प्रतिपद्धित अन्यथा देखता है जो माने शरीर को आत्मा हवा से लाता है या दिमाग से पुतला कोई मैं हूं करके मान रहा है आत्मा का स्वरूप कुछ और है निर्विशेष है सविशेष को आत्मा मान के बैठा हुआ शरीर को किमते न कृतम पापम सौरेण उस सूर्य में क्या पाप नहीं किया आत्मा अपहरिणा जो आत्मा का भगाती है नाश करने वाला है उसने क्या कौन सा पाप नहीं किया सारे पाप किया उसने माने शरीर में बुद्धि करने वाले के लिए कहा अन्यथा संतम आत्मा नम अन्यथा प्रतिपाद्य जो अन्य प्रकार का स्वरूप आत्मा का हड्डी महाश्र का पुतला आत्मा नहीं है कि उस आत्मा को अन्य प्रकार समझता हड्डी महाश्र का पुतला समझता वही मय कर रहा जो तेर चौरणा किम पापम वकृत उस चोर तो ने कौन सा पाप नहीं किया सारा पाप किया हुआ है सौरण तक पापम आत्मा पहाड़ा आत्मा को अपहरण कर रहा है वो जो आत्मा जो स्वरूप है उसको चोरी करके रखा उसने आत्मा को चोरी करके अन्य में आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ है छिपाया है आत्मा को किम तेर तक पापम चौरणा आत्मा पहारिणा आत्मा का अपहरण करने वाला है वो ऐसा कहा हुआ है इसलिए सारे के सारे अज्ञानी जितने भी हैं सब आत्मघाती हैं जिस आत्मा में कल्पित शरीर है उसमें आत्मबुद्धि करके बैठ जाए आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं उनकी है एक और इसी कारण संसार चक्र में पलते रहते हैं जिन महापुरुष ने आत्मा में आत्मबुद्धि कर दी समम पश्य सर्वत्र सम सर्व इत्यादि लिखा तो वो महापुरुष की मोक्ष बने संसार का भाव जन्म का अभाव एक दिखाना है यश तो परमार्थ परमार्थ आत्मा जो परमार्थ वास्तविक जो आत्मा है शरीर ने जो वास्तविक आत्मा है परमार्थ आत्मा असौ अपनी सर्वदा अविद्या वास्तविक आत्मा को उन्होंने कहा अज्ञान के द्वारा हनन कर दिया उसके अज्ञान है उनके पास आत्मा के अज्ञान ने हनन कर दिया हनन कर दिया जैसा हता ही वह नाश किया हुआ जैसा हो गया पड़ा हुआ है तिरस्कार कर दिया होता हुआ आत्मा को नहीं मार रहा है वास्तविक आत्मा को और कल्पित आत्मा को लेकर चल रहे अज्ञानी शरीर में तो यस्तु परमार्थ आत्मा जो वास्तविक आत्मा है जो ये तो कल्पित आत्मा में आत्मबुद्धि करके नाश किया फिर पैदा हुआ नाश किया आयु पूरी हो गया नष्ट हो गया फिर नया ग्रहण किया धर्माधर्म के कारण वो नाश हो गया फिर धर्माधर्म के द्वारा फिर हुआ जब तक शरीर होता है धर्माधर्म करता ही रहेगा पाप पुण्य होता ही रहेगा उसके कारण शरीर मिलेगा वो नया आत्मा मिल गया उसको फिर तब तक धर्माधर्म करेगा पाप पुण्य कुछ तो करता ही रहेगा ऐसा करते करते आत्मा का हनन किया उसने माने वास्तविक आत्मा होते हुए भी सर्वदा अविद्या अज्ञान के कारण भनन जैसा होके पड़ा हुआ आत्मा नाश हो गया जैसा हो रहा है उसके दृष्टि में आत्मा नहीं है करके बोल रहा है विद्यमान फलाभाव उसके हनन क्यों माना गया आत्मा का जो विद्यमानता थी अस्तित्व था उसके फल नहीं मिल रहा है उसको शरीर में आत्मबुद्धि करके जन्म-मरण के, जन्म के चक्कर में पड़ा हुआ है यदि विद्यमान आत्मा का ज्ञान होता तो जन्म-मरण के चक्कर से बाहर हो जाता मोक्ष मिलता ही वह कहा क्यों विद्यमान फलाभाव जो विद्यमान फल है आत्मज्ञान से जो फल होना था वो फल का अभाव हो रहा है उसको होते हुए आत्मा से इसलिए उसको तिरस्कार करना होता है यही कहा जो होना चाहिए आत्मज्ञान का फल होना था नहीं हो पाया अन्यत्रा आत्मबुद्धि करके बैठा है वो सर्वे आत्महनन एवं अविद्वांश है, जितने, है जितने भी अज्ञानी है ना अविद्वांस अज्ञानी जितने भी हैं आत्मा के अज्ञानी जितने भी हैं सबके सब आत्मघाती है आत्मान हंति आत्मा यही आत्महना एक आत्महना है आत्मा, थी। आत्मा, आ, आत्मा, आ, यही है, आत्मा का हनन करने वाले नाश करने वाले है मैंने विद्यमान आत्मा को अस्तित्व मानते ही नहीं अनात्मा में आत्मा मान के चल रहे हैं ये कारण है ये तो जो यथोक्त ज्ञान वाला होगा जो या अज्ञानी की चर्चा हो गई अब तक यस्तु तो इतर है इनसे भिन्न होगा जो अज्ञानियों से भिन्न होगा ज्ञानी होगा आत्मा के बारे में जानकारी हो जिसकी गति होगा यस्तु हो तो इतरो आत्मदर्शी पूर्वोक्त आत्म तो जो आत्मा का दर्शन कर रहा है साक्षात्कार कर रहा है वास्तव में आत्मा में आत्मबुद्धि है जिसकी सी वो दोनों प्रकार से आत्मना आत्मान मना स्त्री करते किसी प्रकार से भी वो स्वयं के द्वारा स्वयं का नाश नहीं करता था दोनों प्रकार नाश करने वाले भी और नाश होने वाले भी नहीं करता न ही नाश नहीं करता अपना नाश नहीं करता क्यों में ज्ञान में बैठा हुआ यथार्थ ज्ञान है आत्मा में आत्मबुद्धि है उसकी शरीर आदि में नहीं है तथो याति तो परम गति कहा उसे ऐसे आत्मा में आत्मबुद्धि होने वाले परम गति को प्राप्त होता है माना यथोत्तम फलम जो पूर्वोक्त फल जन्माभाव क्या फल था जन्म का अभाव आत्मज्ञान का फल जन्माभाव आगे जन्म नहीं होगा सांसारिक दुख से निवृत्त हो जाएगा जो आदि भौतिक आध्यात्मिक में है वो नहीं होगा वास्तविक हो जो आत्मदर्शन वाला है उसका ही फल मिलेगा दोनों प्रकार से आत्मा, आत्मना आत्मा स्वयं के द्वारा स्वयं का नाश्ता ही करता वो इस कारण से तथा तो तो परमगत होगा मानिक अवयव नाश के द्वारा भी नाश नहीं करेगा आत्मा आत्मनिर्भर है और गुण गुण के नाश के द्वारा भी नाश नहीं करेगा कभी कभी रक्ता रक्त रंग से रंगा हुआ कपड़ा था रंग उखड़ गया तो कपड़ा रंग विशिष्ट कपड़ा नहीं रहा नाश माना जाता है गुण के नाश से भी नाश नहीं होता कोई कई वस्तु तो ऐसे गुण के नाश से नाश हो जाता है और कोई ऐसे होते हैं अवयव के नाश के द्वारा नाश माना जाता है शरीर का एक एक अंक समाप्त हो गया तो वृत्ति रह जाएगा दोनों प्रकार के नाश उसका नहीं होता एथ, एथ का यथोक्त वर्षिका अवैपनाश के द्वारा भी नाश नहीं है और गुणनाश के द्वारा भी नाश नहीं है ठीक है मैं कहते हैं यद आदित्य से यमादित्य तथा शब्द न संबंध है यस ही का अर्थ इसम किया हुआ है तत्वयादि परामगति में तत्शब्द है एरे? सर्वत्र समवस्थित सम्यक प्रकार से अवस्थित परमात्मा पर, है आत्मा है उसको समरूप से देखता हुआ विषम पुरुष में न देखता हुआ तो जो अज्ञानी शरीर रूप देखता था आत्मा को विषम रूप से देखता है ज्ञानी समान रूप से देखता आत्मा को देखता हुआ तब तो आत्मा स्वयं के द्वारा स्वयं का नाश करता वो व्यक्ति फिर परमगति को प्राप्त होता है ही का अर्थ इसम किया था उसका तत्शब्द तत्वयादि परामगति में जब आत्मा का हिंसा नहीं करता तब परम गति को प्राप्त होता है ये सर्वभूतेश तुल्यता अवस्थितम सभी प्राणी मात्र में समान रूप से रहने वाला कौन वो आत्मा आत्मा में कोई छोटा बड़ा पना नहीं है भेद नहीं है शरीर में भेद है सर्वेश भूतेशल्यता या अवस्थितम तुल्य रूप से रहने वाले पूर्वोक्ता लक्ष्मण ईश्वर पूर्व श्लोक में कहा गया जो परमात्मा है सर्व सर्वेश भूतेष्विष्ठ परमेश्वर इत्यादि कहा था ईश्वर निर्विशेषम कैसा ईश्वर निर्विशेष ईश्वर कोई विशेष नहीं है पश्चिम ऐसे निर्विशेष आत्मा को देखता हुआ आत्मना आत्मा, आत्मा आत्मान आत्मना यमात नहीं नती इस प्रकार से आत्मा स्वयं के द्वारा स्वयं को इस प्रकार जानता हुआ इसम नहीं नस्ती जिससे वो अपने हिंसा नहीं करता ततः हिंसा नहीं करने से क्या होगा तस्मात तस्मात मोक्ष परम परम की जो गति है जन्म भाव इसको प्राप्त होता है ये लगाना कहा पाद ता अनर्था, अनर्था से तीन पाद के द्वारा साम पश्य सरम नीन स्त्या तीन पाद्वार तीन पाद के द्वारा ज्ञानात अज्ञान ध्वस्ती आकर देखो ज्ञान से क्या होगा अज्ञान का नाश होगा जो मूला ज्ञान जिसको बोलते हैं अज्ञान नाश के द्वारा ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान हो गया तो अज्ञान नाश अज्ञान नाश के द्वारा अनर्थस्य से ध्वस्ती अनर्थ की ध्वस्ती हो गई जिस जन्म के कारण दुखादि अनर्थ मिलना था उसका नाश्मा का आत्मा के ज्ञान से अज्ञान का नाश जिस अज्ञान से दुखादि होना था अज्ञान का आश हो गया तो उसके बाद दुखादि का विनाश यही है तत्र पाद त्रेण श्लोक में जो तीन पाद के द्वारा ज्ञा अज्ञान ध्वस्तिया ज्ञान दिखाया पश्चन कहा हुआ है देखता हुआ जानता हुआ कहा हुआ है तो ज्ञान के द्वारा अज्ञान दोस्ता हो जाने से अनर्थ से उक्ता ध्वस्ती का ध्वस्तिर उ अनर्थों के भी दोस्ती जो दुखादि प्राप्त संसार था ना उसे ध्वस्तिक वहा हो जाना नाश ये दिखाया है तत्व यदि परमगति में आया अज्ञान मिथ्या ज्ञान आवरण नाशे दो प्रकार के अज्ञान था एक तो मूला ज्ञान दूसरा मिथ्या ज्ञान शरीर आदि में आत्मबुद्धि ये दोनों आवरण है मूला ज्ञान के द्वारा आवरण आच्छादित है और तुला ज्ञान शरीर आदि आत्मबुद्धि है ये तुला ज्ञान है ये अज्ञान और मिथ्या ज्ञान है और दो प्रकार के यहां आवरण पड़े हुए हैं इस शरीर में दो दो पर्दा लगे हैं एक तो मूल अज्ञान जिससे दूसरा ज्ञान आ जाता है कौन शरीर आदि में आत्मबुद्धि आना ये भी अज्ञान है अज्ञान मिथ्या ज्ञान है और अज्ञान जो मिथ्या ज्ञान है दो प्रकार के अज्ञान के द्वारा आवरण दो प्रकार के आवरण पड़ा हुआ आत्मा के ऊपर दो प्रकार के चद्दर है आत्मा के ऊपर मोटे चद्दर पड़े हैं नाश ये दोनों प्रकार के नाश हो जाने पर अज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों का नाश कर दिया न हम देह के द्वारा मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया और देहादी के जो कारण था मूला ज्ञान उससे विनाश हो गया किसके आत्मज्ञान के द्वारा ऐसा होने पर सर्वोत्कृष्टान गतिम का सब सबसे ऊपर की स्थिति मान जन्माभाव यही है मोक्ष परम पुरुषार्थम जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में परम पुरुषार्थ मोक्ष होता है धर्म भी एक पुरुषार्थ है माना यहाँ के संपत्ति सारे के सारे दान देता है परलोक प्राप्ति के लिए धर्म पुरुषार्थ माना जाए पुरुष ही अर्थित परलोक की इच्छा होती है चाहना है इसलिए यहाँ धर्म करता है अर्था विषय प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है वो काम क्या है अर्था बोला जाता है वो भी पुरुषार्थ है और एक इंद्रिय प्रबल रहे तो हम विषय भोग पाएंगे ये कामना होती है तो इंद्रिय नहीं रहेगी आंख ही नहीं तो चक्षु नहीं तो कैसे रूप देख पाएंगे इंद्रिय की प्रबलता के लिए प्रयत्न करता है वो भी एक पुरुष के द्वारा अर्थित है मैंने औषध आदि करता है इंद्र को ठीक रखना चाहता है गोलक आदि ठीक करता है ये भी पुरुषार्थ है तो यदि इंद्रिय नहीं रहेंगे तो कैसे विषय भोग पाएंगे विषय भोगने के लिए इंद्रिय चाहिए शब्दस पर सूर्य पर कोई भी विषय भोगना हो इंद्रिय के बिना तो होगा नहीं ये भी एक पुरुषार्थ है इसको काम कहते हैं और एक मोक्ष आगे संसार का भाव होना जन्म वर्ण का अभाव वो मोक्ष नामक पुरुषार्थ है उसके लिए करता है व्यक्ति कैसे मोक्ष मिले तो परम पुरुषार्थ यही होता है सर्वोत्कृष्टागति में कहा है मोक्ष आख्यम सर्वोत्कृष्टांुगति परम पुरुषार्थम परम पुरुषार्थ को प्राप्त करेगा मोक्षनामक भाई वो परमानंदम अनुभवति मोक्षनामक जो परम आनंद का अनुभव करता है देहादि के अभाव होने पर में जाता है विद्वान कौन करेगा विद्वान आत्मगत्य कर सकता है काम यदि चतुर्थपाद अर्थ चतुर्थ पाद का तत्व यादि परम गति यात्रा न ही नत्म आत्मान ये यथाश्रोत में आधार चौदह चौदह आत्मात्मा तत्व यादि पराम गति तो स्वयं के द्वारा स्वयं का हनन नहीं करता बोला हुआ है इसके ऊपर जैसा सुनाई पड़ रहा है श्लोक में उसको लेकर के प्रश्न करता है पूर्वादी प्रश्न करता है प्रेरणा सिद्धांत को प्रेरणा देता है क्यों रोदा चुदा चौदर ऐसा धातु है प्रेरणा है प्रेरणा अर्थ में ऋण धातु चुद धातु ऐसा धातु आते हैं व्याकरण में ये चुरादि का है लगा हुआ है नु इत्यादि पूर्वादी की शंका गए नु नई कश्चित प्राणी स्वयं आत्मान स्व आत्मानी कोई भी प्राणी स्वयं के द्वारा स्वयं का हनन तो नहीं करता कोई भी प्राणी मात्र मूर्ख भी वो नहीं करेगा अपना हनन क्यों करेगा नाश क्यों करेगा नहीं करता कथम उच्चते है अप्राप्त नही नती ये कैसे कहा गया ना है नही निति आत्मात्मान अप्राप्त है आत्मा की हिंसा स्वयं की हिंसा कोई भी नहीं करता फिर नरे न ही नस्थि कैसे बोल दिया स्वयं स्वयं को हिंसा नहीं करता क्यों बोला अप्राप्ति की मानी निषेध कैसे कर दिया प्राप्ति ही नहीं तो निषेध क्यों किया यार नीन कर दिया। एक प्रश्न है का जैसे दृष्टांत दिया ना पृथ्वी में अग्नि क्षेत्र में अंतरिक्ष बोला हुआ है यार तेज संहिता है मानी पृथ्वी में अग्नि का चयन नहीं करना चाहिए कोई विशेष दिन को लेकर कहा चयन तो यही होना है ये प्राप्ति का अभाव है निषेध है किसका उस दिन नहीं करना अथवा न अंतरिक्ष में प्राप्त प्राप्ति नहीं क्या निषेध होना वहां अप्राप्ति का निषेध वो अंतरिक्ष में कभी अग्नि आधान होना संभव ही नहीं आकाश में तो अप्राप्ति करने से जैसे वहां दिखता है वैसे यहां पर अप्राप्ति का निषेध है न पूर्वा की शंका है ये कहते हैं पूर्वारी का है न प्रतिव्यांबी प्राप्ति द्वारा निषेध जैसे न प्रतिब्याम कहा ना अग्नि से चयन पृथ्वी नहीं करना कहा प्राप्ति के द्वारा निषेध है क्या प्राप्त हो सत्य में जिसे प्राप्ति है तो जिसे कर दिया हो करना है जो उस दिन नहीं हो रहा न अंतरिक्ष न दिव्य थी अंतरिक्ष में नहीं करना स्वर्ग में नहीं कहा ऐसा शब्द आया वा तो दोनों प्राप्त ही थी कौन मनुष्य अग्नि के चयन कर पाएगा अंतरिक्ष में अथवा स्वर्ग में जाकर अग्नि का चयन पृथ्वी में होना है प्राप्ति अभाव चाहिए दोनों स्थान में प्राप्ति का अभाव है अंतरिक्ष में और स्वर्ग में तो आयम निषेधो मुख्य होना ये जो अंतरिक्ष और स्वर्ग में जो निषेध किया श्रुति में मुख्य नहीं हो। हो है प्रयोग वो गौण प्रयोग है मुख्य नहीं है तथा यहां यहां भी जो निषेध हो रहा है नहीं नित्यात्म ये गौण है मुख्य नहीं है यह भी प्राप्ति बिना निषेधो न युक्ति मान प्राप्ति के बिना निषेध सही नहीं ठीक नहीं है युक्ति संगत नहीं है जैसे ना अंतरिक्ष नदी भी कहा हुआ है वो मुख्य प्रयोग नहीं हो गौर किसी कारण से बोल दिया मुख्य प्रयोग इसी प्रकार यहां भी क्या नही आत्मनाता मुख्य नहीं है ये पूर्व बोलता है माने मुख्य हिंसा तो कर ही देगा नहीन आत्मनाता जो बोलो मुख्य नहीं है ये ये कहना है यथा इत्यादि कहा था आगे अज्ञान आत्मना एवं अहिंसा आत्महिंसा संभवादा तद बाबो समाधान समाधान सिद्धांत ये देते भाई अज्ञानी जो होते हैं है ना अज्ञान माना अज्ञानी जितने भी है उनका आत्मना एवं आत्महिंसा संभवात स्वयं के द्वारा स्वयं की हिंसा की संभव है स्वयं के द्वारा स्वयं की हिंसा संभव है कहा अज्ञानियों में विदुषांत तदभाव उक्ति ज्ञानियों के लिए वो नहीं है कौन हिंसा नहीं है स्वयं के द्वारा स्वयं की हिंसा नहीं है आत्महिंसा के अभाव कथन है यहाँ नहीं आत्मण के द्वारा ठीक थी है युक्त संगत है अज्ञानी आत्मा को स्वयं के द्वारा स्वयं नाश करते हैं संभव है वहां क्यों ज्ञानी में वो नहीं है स्वयं के द्वारा स्वयं की हिंसा नहीं है इसलिए नई नई स्थिति ठीक है ये कहा नये दोष शब्द से कहा सिद्धांत ही कहा था नये दोषा ही कहा था क्यों भाषा में कहा था अज्ञान आत्मा तिरस्करण अज्ञानी लोग आत्मा का तिरस्कार कर जाते हैं सिद्ध है ये कहा टीका में है संग्रहवाक्य विप्रोते अज्ञान आत्मतिरस्करण उपत्य कहा था ये संक्षेप में है उसका आगे व्याख्या करते हैं ये कहा सर्वो ही इत्यासो अज्ञो जितने भी अज्ञानी बैठे हैं ना यहां आत्मा बुद्धि नहीं है शरीर आदि में आत्मबुद्धि है जिनकी अज्ञो अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अपरोक्ष आत्मा नम अत्यंत अपरोक्ष है जो साक्षात अपरोक्ष है प्रसिद्ध है अत्यंत प्रसिद्ध आत्मा शास्त्र में शास्त्र संस्कार वालों को अत्यंत प्रसिद्ध है उस आत्मा को तिरस्कार करके नहीं के बराबर कर देना अनात्मा परिक्रिया अनात्मा शरीर को आत्मा रूप से ग्रहण करके तब अभी जो अनात्मा को आत्मा रूप से ग्रहण किया था धर्म अधर्म तो उस शरीर में क्या होगा उसको त्यागेंगे धर्म अधर्म करेगा शरीर में पर धर्म अधर्म कुछ ना कुछ तो करेगा ही और आगे जाकर के धर्माधर्म का फल समाप्त हो जाता है पहले भी धर्माधर्म के कारण आया था ये और धर्माधर्म का फल समाप्त आयु पूरी हो गई तमहत्वा उसको नाश करके जो प्राप्त आत्मा था शरीर आदि उसको नाश कर अन्यम दूसरे आत्मा को ग्रहण था दूसरे नया शरीर ग्रहण करता है धर्माधर्म के कारण वर्तमान धर्माधर्म से आगामी शरीर धारण करेगा इतने धर्माधर्म तो उपात का आत्मा नो तो जो ग्रहण प्राप्त हुआ आत्मा है पहले वाला पहले जो ग्रहण किया था आत्मा जो धर्माधर्म हुआ जिस आत्मा से शरीर से उसको नाश करके मार आयु पूरी होगी शरीर नष्ट हो गया अज्ञा ने नाश कर दिया वो अन्यम आत्मा ने है फिर दूसरे आत्मा को ग्रहण दूसरे शरीर ग्रहण करता है वो अज्ञानी धर्माधर्म के कारण नवम नया शरीर ग्रहण करेगा फिर पुराना शरीर छोड़ दिया नया शरीर ग्रहण करेगा तम च एवं इस प्रकार उसको भी इस प्रकार करेगा आनंद कर देगा आयु पूरी करेगा धर्म आदर जो भी पाप पुण्य करेगा आयु पूरी होगी नाश होगा हतवा उसको भी इस प्रकार नाश करके जब पहले वाला नाश किया उस प्रकार अन्य फिर अन्यम अन्यम अन्य शरीर ग्रहण करेगा फिर अन्य आत्म ग्रहण करेगा वो एवं इस प्रकार तम अपनी हत्या जो अन्य आया था उसका भी नाश करके आयु पूरी होगी नष्ट हो गया अन्यम एव अन्यम इसी अन्य ग्रहण करेगा अन्य शरीर ग्रहण करेगा इसी एवं उपातम उपातम आत्मा नंती जो पहले पहले ग्रहण किया हुआ आत्मा को मार देता है नाश कर देता है नया नया प्राप्त करता रहता है कौन अज्ञान जो जो शरीर में आया हुआ धर्म करता रहेगा धर्म नहीं अधर्म तो करेगा ही हाँ। तो फिर उसका शरीन, उस कारण शरीर उस शरीर में फिर जाएगा फिर कुछ कुछ करेगा फिर आगे शरीर ये नया नया आत्मा को प्राप्त उस उसको उसमें आत्माबुद्धि हो रखी है उसको प्राप्त करता है शरीर है वो अज्ञान ये करता है उपाध्यम हंति आत्मा या आत्मा को नाश करता है अज्ञानी इस तरह से माना शरीर रूपी आत्मा को आत्मा मान बैठा है उसको नाश करता है इसलिए हंति कहा जाता है इति आत्मा सर्व इसलिए सारे के सारे अज्ञानी आत्माघाती हैं स्वयं को नाश करने वाले हैं आत्मानम हंति थी आत्मा ठीक ठीका में कहेंगे अनात्म शब्दों तो देहादि विषय कहा जो अनात्मा को है है। आत्मा रूप से धारण करता मानता है बोला ना अनात्मा देहादी को आत्मा रूप से मानता है वो अज्ञान यही है अभिशाम आरोपित आत्मित्व नहीं क्या भाई जी जो आरोपित आत्मा था शरीर आत्मी आत्मबुद्धि है उसकी उसमें हंतृत्व तो है उसको नाश करता है वो क्यों धर्माधर्म के द्वारा प्राप्त आत्मा था धर्माधर्म नाश हो गया नाश हो गया धर्माधर्म इसने किया इसलिए इसे नाश किया माना जाएगा ठीक आत्मा हाँ बोलती है अंत में आत्मघाती सारे अज्ञानी अपना नाश करने वाले हैं तथापि पारमार्थिक से आत्मनो हन ना भावात् नाम सर्वेशा आत्महंत आशंका कोई कोई पारमार्थिक आत्मा को भी जानते होंगे ना वास्तविक आत्मा को जानने वाले भी होंगे अज्ञानी तो सबके सब अज्ञानी आत्महंता तो नहीं हुए कोई कोई आत्मा को जानता ही अज्ञानी एक शंका है पूर्वा की तथापि ठीक है आत्मघाती हो गया अज्ञानी फिर भी तथापि पारमार्थ के जो वास्तविक आत्मा है आत्मा हननाभाव उसका नाश तो नहीं करेंगे ना वो भी मानी शरीर आत्मा नाश होने पर जो वास्तविक आत्मा उसका नाश होगा क्या ज्ञानी के द्वारा नहीं होता न तेसाम सर्वेशा आत्मा तो सभी लोग आत्माघाती नहीं हो पाएंगे मानी सर्प का नाश करने पर रज्जु नाश तो नहीं होना ना तो आत्मा का नाश तो उनके भी दृष्टि से भी नहीं होगा ना उनके केवल कल्पना कल्पित आत्मा की नाश होगी तो कैसे आत्मघाती होंगे ये ये प्रश्न आता है उत्तर देते यस्तु कहाँ परमार्थ आत्मा जो वास्तविक आत्मा है ना वहां कल्पित आत्मा में आत्मबुद्धि करे जो वास्तविक आत्मा है जो उसमें और सब अपनी सर्वदा अविद्या वास्तविक आत्मा भी उनके दृष्टि में मारा हुआ ही हो जाता है क्यों अज्ञान के कारण अविद्या हताईवा नहीं जानते हैं वास्तविक आत्मा को जानते नहीं जो वास्तविक आत्मा है किंतु तो उसको न जानने से हताईवा नाश हुआ जैसा ही आत्मा का आत्मज्ञान का फल नहीं मिल रहा उनको क्या नहीं मिल रहा है ही वह है उनको तो शरीर रूपी आत्मज्ञान का फल मिल, मिल रहा है बार बार शरीर मिल रहा है हतैव कहा विद्यमान फलाभाव आत्मा के जो विद्यमानता थी उसका फल नहीं आया यहां मोक्ष नहीं मिल रहा है आत्मा होते हुए भी क्योंकि जिस कल्पित वस्तु में कर आत्मविद्धि करने जाने के आत्मा में आत्मा के माध्यम से जाना है आत्मा भी कल्पित है होने पर भी आत्मा होते उसको तिरस्कार कर रखा है गैर अंदाज कर दिया है नहीं मानते हैं वो इसलिए नाश हुआ जैसे होता है फल नहीं मिलेगा ये कहा, है सर्वे आत्मा विद्वांस बोल दीजिए सारे के सारे अज्ञानी आत्मा आत्माघाती हैं, अपना नाश करने वाले हैं बार बार जन्मभर के चक्कर में जा रहे शरीर में आत्मबुद्धि करके इसलिए आत्माघात वास्तविक आत्माघाहन कर रहे हैं ऐसा सिद्ध होता है ठीक है वे कहते हैं आत्मनाव आत्महननम अभिशाम दृष्टम स्वयं के द्वारा स्वयं का नाश अज्ञानी में देखा दृष्टम तद यह विद्युत विषय सक्य वही जो आत्मा के द्वारा ही आत्मा का नाश स्वयं के द्वारा स्वयं का नाश अज्ञानी में देखा था कहां देखा था उसका निषेध ज्ञानी में किया जा सकता है ज्ञानी में आत्मघाती नहीं ज्ञानी नहीं स्वयं के द्वारा स्वयं का नाश नहीं करते ये निषेध है यहां नहीं नस्ते करता अज्ञानी में प्रसिद्ध हो आत्मा के हनन स्वयं करते हैं तो वहां विहित है और यह आत्मा में विषय ठीक है ज्ञानी नहीं करते स्वयं के द्वारा स्वयं का हत्या ये कहना है आत्मा हनुन अभिष्ठम कहा देखा अज्ञान में देखा स्वयं के द्वारा स्वयं हत्या कहां देखी है अज्ञानी में देखा है दृष्टम तद विद्वत विषय ज्ञानी के विषय में जो आत्मविता होंगे वास्तव में परमार्थ आत्मदस्ता सक्षम निषेधों उस आत्महनन का निषेध यहां किया जा सकता है यही कारण है इसलिए कहा न ही नस्त आत्मनात्मान तत्व यादि परामगत में कहा हुआ है यही है यस्तु इतर कहा था यस्तु इतरो यथोक्त आत्मदर्शी जो पूर्वोक्त आत्मा के विषय में जो चर्चा हुई उस आत्मा को जानने वाला शरीराज में आत्मबुद्धि जिसकी ने आत्मा में आत्मबुद्धि है जिसकी पूर्वोक्त तरीके से यस्तु इतर यथोक्त आत्मदर्शी जो यथोक्त आत्मा को दर्शन करेगा जो हुआ है ज्ञानी है वो उभय था भी दोनों प्रकार से आत्मा आत्मा अनुम थे माने नाश के द्वारा भी नाश नहीं करता क्यों आत्मनिर्भव है और अथवा गुण नाश के द्वारा भी नाश निर्गुण है नाश की तरीका तो या तो अवयनाश करके नाश कोई भी शरीर एक एक अंग अंक निकाल के नाश कर दो तो शरीर नहीं रहनाश हो जाएगा अवयनाश के द्वारा भी व्यक्ति का नाश होता है और एक गुण नाश के द्वारा होता है गुण भी नहीं आत्मनिर्गुण है निर्भय भाई एक कहना चाहते हैं व्यथा विकास आरोप अनारोप अनारोपाभ्याम आरोप के द्वारा भी नाश नहीं आत्मा का शरीराज में आत्मबुद्धि करने से भी उसके दृष्टि में आत्म आरोप के द्वारा आरोप करता ही नहीं वो शरीराज में आत्मबुद्धि करता ही नहीं इसलिए आरोप के द्वारा भी नहीं होगा अज्ञान ने जो आरोप किया शरीर है आत्मबुद्धि किया उसमें आत्मबुद्धि नहीं है उसके आरोप के द्वारा भी नाश नहीं होगा आत्मा का अनारोप मैंने वास्तविक रूप से भी नहीं होगा दोनों प्रकार से नाश नहीं होगा कहा दोनों प्रकार से नाश नहीं करते वो लोग आरोप के माध्यम से भी नहीं और अनारोप मान वास्तविक दृष्टि से भी नहीं ज्ञानार्द अनर्थ भ्रम भ्रम से कहते हैं ज्ञान से को अनर्थ का नाश होता है जो अनर्थ भ्रम है नित्य मैंने सुख शुक, सुख रूप आत्मा में दुख की कल्पना करना अनर्थ की प्राप्ति करना ये नाश होता है सारा आध्यात्म के दुख नाश है ज्ञानार्द अनर्थ भ्रमश अनथ ऐसे होने वाला जो भ्रम था अन्य अन्य बुद्धि को भ्रम कहते हैं में शरीरत्मी आत्म बुद्धिवनाश हो गया उसका ज्ञानी का पूर्वोक्तम पर परमानंद तो प्राप्त पहले कहा हुआ जो परमानंद तो परम सुख प्राप्ति उपलब्धि से परितृप्त उत्तम तो युक्तिमान कहा परित्रृप्त तो, तो होना युक्त ज्ञानी के लिए स्थित सिद्ध है ये में तृप्त तो होना इसका ये कहा ततो यादि परम में कहा था समय हो गया है ये रखते फिर करेंगे ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णा पूर्णश पूराय पूर्णमेवा दशिषे ओं सभा